महाभारत कर्ण पर्व कर्णपर्व सप्तवाशोध्याय कौरवों और पांडवों की सेनाओं का भयंकर युद्ध तथा अर्जुन और कर्ण का पराक्रम तथा परक्रम नेत्राट्टवाच तथाढ़नेसु संसक्तुचया संसप्तका कथम पार्थो गर्णश्च पांडवा ने पूछा संजय इस प्रकार जब सारी सेनाओं की व्यू रचना हो गई और दोनों दलों के योद्धा परस्पर युद्ध करने लगे तब कुंती पुत्र अर्जुन ने पर और कर्ण ने आंडो योद्धाओं पर कैसे धावा किया युद्ध प्रब्रोही कुछ लोग नहीं तृप्याणाम चलवाणो विक्रमान सूत तुम युद्ध संबंधी इस समाचार का विस्तार पूर्वक वर्णन करो क्योंकि इस कार्य में कुशल हो रणभूमि में रण के पराक्रम का वर्णन सुनकर मुझे नहीं हो रही है संजय मित्र बनम महत अब यो हताजुन यो हम पुत्र संजय ने कहा महाराज आपके पुत्र की दुर्नीति के कारण शत्रु के उस विशाल सेना को युद्ध में उपस्थित जानकर अर्जुन ने अपनी सेना का भी व्यू बनायावरों हाथियों रथों तथा पैदलों से भरे हुए उस व्यूह के मुख भाग में धृष्ट खड़े थे जिससे उस विशाल सेना की बड़ी शोभा हो रही थी परावत चंद्रादित्य समेत प्रभ बहुधन कालो विग्रहवाणी कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों से युक्त और चंद्रमा तथा सूर्य के समान तेजस्वी धनुधर वीर द्रुपद कुमार धृष्ठदुम्न वहाँ मूर्तिमान काल के समान जान पड़ते थे सानुगा पार्षद्रौपदे चंद्र गिव्य कवच और आयु धारण किए सिंह के समान पराक्रमी सेवकों सहित समस्त द्रौपदी पुत्र युद्ध के लिए उत्सुक हो धृत दुम्न की रक्षा करने लगे मानो तेजस्वी शरीर वाले नक्षत्र चंद्रमा का संरक्षण कर रहे हो के इस प्रकार सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने पर रणभूमि में संसप्तकों की ओर देखकर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने गांधी धनुष की टंकार करते हुए उन पर आक्रमण किया अच्छा अभ्यधावन अथम अभ्य विजय संकल्प मृत्यु तब विजय का दृढ़ संकल्प लेकर मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने का निमित्त बनाकर अर्जुन के वध की इच्छा वाले संसप्तको ने भी उन पर धावा बोल दिया तन्नरा सौघ बत्तिम की से की सेना में पैदल मनुष्यों और और घुड़सवारों संख्या बहुत अधिक थी। हाथी रथ भी भरे हुए थे पैदलों से सूरवीरों के उस समुदाय ने तुरंत ही अर्जुन को पीड़ा देना आरंभ किया सहार सुमन ते मेरेट नाम तस्वना निवात कवच किट धारी अर्जुन के साथ का वह संग्राम वैसा ही था जैसा कि निवात कवच नामक दानवों के साथ अर्जुन का युद्ध हमने सुन रखा है रथानस्वान धजन धजान नागान पति घटान सुन्धन शिखडाच चक्रणी च परस्परा पार्थ अर्जुन ने रणरथल में आए हुए सत्र पक्ष के रथों घोड़ों ध्वजों हाथियों और पैदलों को भी काट डाला उन्होंने शत्रु के धनुष बाण खड्ग चक्र फरसे आयुधों सहित उठी हुई भुजा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र गिराए। तस्मिन से पाताल तल सेनाओ के उस विशाल भवन में जो पाताल तल के समान प्रतीत होता था अर्जुन के को निमग्न हुआ मानकर संसप्तक सैनिक प्रसन्न हो सिंहनाद करने लगे स पुनःता न पुनरुतर तो वधित च पश्चात क्रुद्धो रुद्र पशु तत्पश्चात उन शत्रुओं का वध करके पुनः अर्जुन ने कुपित हो उत्तर दक्षिण और पश्चिम की ओर से आपकी सेना का उसी प्रकार संहार आरंभ किया जैसे प्रलय काल में रुद्र देव पशुओं जगत के प्राणियों का विनाश करते हैं अथ अच्छा पंचाच चेदीना सिंजयाना च महर्ष तदीय तो सह संग्राम मानि नरेश फिर आपके सैनिकों के साथ पांचाल चेदी और सिंजय वीरों का अत्यंत भयंकर संग्राम होने लगा कृप्च कृतवर्मा चकुनच्चा सोबल हृष्ट सेना सुरब्धारिक कौशल काूशिकूरसेन सुवरि युधुर्युद्ध दुर्बा रथियों की सेना में प्रहार करने में कुशल कृपाचार्यवर्मा और सुवलपत्र सुवलपुत्र शक्नी रणधुरर अत्यंत कुपित हो हर्ष में भरी हुई सेना हाथ हा, लेकर कौशल काशी मत्स्य कुरूश के कह तथा सूर सेनदेशीय सुरवीरों के साथ युद्ध करने लगे तेजाम युद्धम देह पापमा सुनाशनम छत्रीठ शुद्रवीरा धर्मम सर्गम जसस्करम उनका वह युद्ध क्षत्रिय वैश्य एवं शुद्रवीरों के शरीर पाप और प्राणों का विनाश करने वाला संघारकारी धर्म संगत स्वर्गदायक तथा यश की वृद्धि करने वाला था दुर्योधनोथसहिता तो भ्रातृतर्षभ गुप्त कुर प्रवीच मद्राण महारथ पांडव पंचालाचे सात युद्यम रणकुरीरों व्यपात भरश्रेष्ठ भाई सहित कुबीर दुर्योधन कौरवीरों तथा मध्य देशी महारथियों से सुरक्षित हो रणभूमि में पांडवों छेद देश के वीरों तथा के साथ प्रमिद अपीहत कर्ण भी अपने पहने बाणों से विशाल पांडव सेना को हताहत करके बड़े बड़े रथियों को धूल में मिलाकर युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगा विवस्त्रा युधतेहा कृतः शत्रु सहस्या चेभभ्यो मुद वहत वह सहस्रों शत्रुओं को वस्त्र आयु शरीर और प्राणों से शून्य करके उन्हें स्वर्ग और श्रीय से संयुक्त करता हुआ आत्मिय आत्मीयजनों को आनंद प्रदान करने लगा एव् मारी संग्रामो दरबाजी गर जक्ष गुरुण सिंजयाना भवतः मान्यवर इस प्रकार मनुष्यों घोड़ों और हाथियों का विनाश करने वाला वह वा कौरवों तथा संजयों का युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर था इसी श्री महाभारती कर्णपर्वणि संकुल युद्ध सप्तरिशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय सैतालीसवां अध्याय पूरा हुआ